विनय पत्रिका विनयावली साहिब उदास भय दास खास की सहोत मेरी कहाँ चली हो बजाय जाय रहो हूं। लोक में न ठाऊ पर लोक को भरोस कौन हाँ तो बल जाऊ राम नाम ही ते लो हूँ कर्म सुभाव काल काम कोति गहन गरीबी गाढ़े गह्यो हों छोर बेको महाराज बांध बेको कोटि भट पाही प्रभु पाह तिहुताप पाप दह्यो हों बोझ सबकी प्रतीत प्रीत यही द्वार दूध को जरियो पियत फूक फूक महियो है रटत रटत लट्य जात पात भात खटो झूठन कुध न भलो सुपत सुचाल चलो नीके के दी जान इ भलो अन चाहिए हम समझ मन बार बार अपनो सुना हूँ सो निर्वहियो जब मालिक उदासीन हो जाता है तब खास नौकर भी बर्बाद हो जाता है फिर मेरी तो बात ही क्या है मैं तो डंके की चोट दुखों में बहा चला जा रहा हूं जब मेरे लिए इस लोक में ही कहीं ठोर नहीं है तब परलोक का क्या भरोसा करो हे श्री राम जी मैं आपकी बलैया लेता हूँ मैं तो एक आपके नाम के हाथ बिक चुका हूँ मेरा लोक परलोक तो उसी से बनेगा कर्म स्वभाव काल, काल काम क्रोध लोभ और मोह रूपी बड़े बड़े ग्राहों ने और साधनहीनता रूपी घोर दरिद्रता ने मुझको बड़े जोर से पकड़ रखा है हे महाराज बांधने के लिए करोड़ों योद्धा हैं परंतु बंधन से छुड़ाने के लिए तो केवल एक आप ही हैं अतएव हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मैं पाप रूपी तीनों तापों से जल रहा हूँ अपनी कृपा दृष्टि की सुधावृष्टि से इन तापों को शांत कीजिए हे प्रभो दूसरे किसके पास जाऊँ सबकी रीझ बूझ और प्रीत विश्वास एक आपके ही द्वार पर है आपके ही दिए हुए अधिकार से देवतागण आपके ही खजाने से अपने सेवकों को कुछ दिया करते हैं, वे मुक्ति नहीं दे सकते। उन सब की पूजा भी आपकी ही पूजा होती है क्योंकि सब के मूल आप ही हैं। मैं तो दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता हूं भाव यह कि आपको छोड़कर दूसरों को भजने से कभी परम सुख और दिव्य शांति नहीं मिली इसलिए बहुत सावधान होकर चलता हूँ सुख के लिए देवताओं को पुकारते पुकारते हार गया और जाति पाति तथा चाल चलन सभी से हाथ धो बैठा इसलिए अब मैं केवल आपके जूठन का ही लालची हूँ मैं दूध से नहीं नहाना चाहता भाव मुझे स्वर्ग के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है मैं तो केवल आपके चरणों में पड़े रहना चाहता हूं। मैं और कहीं दूसरों की शरण लेकर सुख मार्ग पर अच्छी चाल चलकर अपना कल्याण नहीं चाहता हूं और यहाँ आपके शरण में मैं आदर न पाकर भी अच्छी तरह हूँ आपके अनोखे वीरत के भरोसे निर्भय और निश्चिंत पड़ा हूं। तुलसी ने समझकर अपने मन को बार बार समझा दिया है और वह अपने नाथ से भी कहकर निश्चिंत हो गया है कि उसका निर्वाह आपके ही हाथों में है मेरी न बने बनाये मेरे कोटिकल पो राम रावरे बनाये बने पल पाऊ में निपट सयाने हो कृपा निधान कहा कहो लिए बेर बदली अबोल मनी आऊ में मानस मली न कर तब कलीमल जप्यो नाम बक्यो कुपथ कु चलो भयो न भूली भलो बाल दसा खेलो खेलत सुदाऊ मैन देखा देखी देखे की संगते भई भलाई प्रगट ज दुरित कि दुराऊ राग द्वेष रोष पोषे गोगन समय तमन इनकी भगत किन्ही इन इन्हीं की को भाव में आगली पाछली अब हो के अनुमान ही ते बुझियत गति कथ किन् तो न काउ में जग कहे राम की प्रतीत प्रीत तुलसी हो झूठे साचे आसरो साहब हे श्री राम जी मेरी तो तक भी न होगी आप करना चाहें तो पाव पल में ही हो सकती है हे कृपा निहान मैं क्या कहूँ आप तो स्वयं परम चतुर हैं मैंने अनमोल मणि के समान आयु के बदले में विषय रूप बेर ले लिए जिस मनुष्य जीवन को आपकी प्राप्ति में लगाना चाहिए था उसे विषयों में लगाकर व्यर्थ खो दिया जिससे मेरा मन मलिन हो गया तथा तो कलयुग के कारण कुकर्म और भी पुष्ट हो गए नित्य नए पाप बढ़ते गए जीव से भी आपका नाम नहीं जपा सदा आए बाएँ ही भक्ता रहा बुरे बुरे मार्ग पर कुचाले ही चलता रहा भूल कर भी मुझसे कभी किसी का भला नहीं हुआ अरे बचपन में खेलते समय भी कभी अच्छा दाँव हाथ नहीं लगा भगवत संबंधी खेल नहीं खेला हाँ किसी की देखा देखी भक्ति का स्वांग दिखलाने के लिए दम्भ से या सत्संग के प्रभाव से कभी कोई अच्छा काम बन गया तो उसे ढिढोरा पीटता हुआ कहता फिरा मन से चाह चाह कर जो पाप किए उन्हें छिपाता रहा राग द्वेष और क्रोध को तथा इंद्रिय समेत मन को सदा पालता पोषता रहा, सदा राग द्वेष और क्रोध के तथा मन इंद्रियों के ही वश में रहा इन्हीं की भक्ति की और इन्हीं से प्रेम किया मैंने अपनी बीती हुई वर्तमान तथा भविष्य की दशा का अनुमान करके यह समझ लिया है कि मैंने कभी कोई भला काम नहीं किया किंतु संसार कह रहा है कि तुलसी राम जी का है और मुझे भी आप पर विश्वास और प्रेम है अब चाहे झूठ हो या सच हे स्वामी श्री रघुनाथ जी मैं तो आपके ही आश्रय पड़ा हूं कहियो न परत बिनु कहे न रहियो परत बड़ो सुख कहत बड़े सो बल दीनता प्रभु की बड़ाई बड़ी आपनी छोटाई छोटी प्रभु की पुनीतता आपनी पाप पीनता दुह और समझ सखुच सहमत मन सन्मुख होत सुन स्वामी समीचीनता नाथ गुण गाथ गाए हाथ जोरी माथ नाये नीचो निवाजे प्रीति रीत की प्रवीनता एह दरबार है गर्भ ते सर्भ लाभ जोग छेम को गरीबी मोटो दस न दूशरो भी परी रावरे की प्रेम के सयानप सतभाय कहे मिटह मरी गिद्ध सिला सबरी की सुधि सब किये हो साहित सकल कामना देत नाम तेरो काम तरु सुमृत होत कलिता करुणा निधान बरदान तुलसी चहत सीतापति भक्ति सुर सर हे नाथ कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता आपकी बलैया लेता हूँ यद्यपि बड़ों के सामने अपनी गरीबी सुनाने में बहुत सुख मिलता है तथापि कहाँ तो प्रभु का महान बड़प्पन और कहाँ मेरी छोटी सी छुद्रता कहाँ तो प्रभु की पवित्रता और कहाँ मेरे पापों की अनेकता इन दोनों ओर की बातों पर विचार करके मन संकोच के मारे सहम जाता है कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती पैर पीछे पड़ने लगते हैं परंतु स्वामी की सुंदर साधुता शरणागत कैसा भी दीनहीन मलिन हो आप उसको आदर के साथ अपना ही लेते हैं को सुनकर यह मन फिर सम्मुख जाता है हे नाथ आपके गुणों की गाथाओं को गाने से और हाथ जोड़कर मस्तक नवाने से आपने नीचों को भी निहाल कर दिया है यह आपके प्रेम की रीति की चतुरता है इस दरबार में गर्व से सर्वनाश हो जाता है और गरीबी एवं नम्रता से ही योग क्षेम की प्राप्ति होती है रावण सलीखा तो कोई प्रतापी नहीं था और विभीषण के समान कोई दीन दुर्बल नहीं था परंतु इस प्रसंग में आपकी प्रेम की पराधीनता ही स्पष्ट समझ में आती है अर्थात शरणागत दिन विभीषण को लंका का राज्य और अपनी अनन्य भक्ति का दान कर दिया तथा रावण का सर्वनाश कर डाला यहां अर्थात आपके दरबार में की हुई चतुरता हजारों मूर्खता के समान है यहाँ तो सीधे साधे सच्चे भाव से अपना दोष स्वीकार कर लेने से ही सारी मलिनता मिट जाती है यदि तू प्रतिदिन जटायु अहल्या और सब्री की स्थिति को याद किए रहेगा तो स्वामी के प्रति तेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा वे बेचारे सरल अहंकारहीन शरणागत थे इससे नाथ ने उन्हें सहज ही अपनाकर कर कर दिया आपका नाम कल्प वृक्ष की भांति समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है नाम का स्मरण करते ही कलयुग के पाप और कपट छीण हो जाते हैं हे करुणान तुलसी यही वरदान चाहता है कि वह सीतापति से राम जी की भक्ति रूपी गंगा जी के जल में सदा मछली की तरह डूबा रहे